shanti shanti श्विनो भा शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं ये 125वां सौ वागाम सूक्त वागाम्भृणी सूक्त कहलाता है इसका ऋषि भी वागाम वागाम्भिणी है और इसका देवता भी वादाम है इसका छंद दृष्टुप है इस सूक्त के मंत्रों में परमेश्वर की वाणी का स्वरूप है और उसकी कैसी वाणी आम आम भृणी बहुत बड़ी जो ज्ञान की उसकी ताकत है शक्ति है उसका इसमें वर्णन किया है हम पिछले प्रसंगों में देख रहे थे कि परमेश्वर की वाणी कैसी है हमने देखा था कि भाई एक मनुष्य की वाणी कितना काम करती है यदि इसके पास वाणी न हो तो इसका संसार भी अंधकार हो जाए अधूरा हो जाए तो इसका वाणी हमको सुनाई पड़ती है बोलने वाला बोलता है उसे पता रहता है लेकिन ये परमेश्वर की वाणी हमको सुनाई तो नहीं पड़ती तो इसका हमें बोध कैसे होगा हमारे सुनने का संबंध बोलने से है जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हमको सुनाई देगा नहीं एक व्यक्ति अपने मुख से अपनी जीव से उच्चारण करता है तब हमारे कानों से हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है सारी ध्वनियां हमको सुनाई देती हो ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा ही विज्ञान से परिचय रखते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे कान की जो क्षमता है न तो बहुत ऊंची ध्वनियों को सुनने की है और न बहुत ध्वनियों को सुनने की है उसका थोड़ा सा एक स्तर है और उस स्तर पर ही हम उन ध्वनियों को सुन सकते हैं तो इस दृष्टि से हमको परमेश्वर की वाणी सुनने के योग्य बनना होगा ये जो परमेश्वर की वाणी है ये हमको कैसे नहीं सुनाई देती हमने इस पर पहले भी विचार किया हमारे साथ एक विचित्रता है और वो विचित्रता ये है कि हम अपने छोटे छोटे साधनों को जो सामान्य रूप में खिलौने से भी छोटे उन साधनों को हम बहुत बड़ा मानते हैं, और वो जिसके पास नहीं है उसे हम बहुत छोटा समझते हमारे पास हाथ नाक कान हाथ पैर ये छोटे छोटे साधन इन साधनों से हम अपने को संपन्न मानते हैं, समर्थ मानते हैं, क्यों एक व्यक्ति बोल रहा है तो हमारे कान सुन रहे हैं और हमारे कान में जो सुनने का सामर्थ्य है उसकी जगह भी और उसकी क्षमता भी बहुत ही सीमित है हमको कोई शब्द तभी सुनाई देगा जब वो हमारे कान से टकराएगा बाकी हमारे पूरे शरीर में सुनने का सामर्थ्य नहीं वैसे ही हमारी एक छोटी सी जो आंखें हैं इन में ही देखने का सामर्थ्य है शरीर के शेष अंग उसको देखने में असमर्थ है हमारी थोड़ी सी छोटी सी जो नाक है ये विश्व के समस्त गंध को सूं सूंघने का काम करती है हमें लगता है कि हम संपन्न साधन से हैं ताकि हम समस्त गंधों को सूंघ सकते ये साधन जो वस्तु है उनकी अपेक्षा से बहुत छोटे संसार में कितना लंबा चौड़ा रूप का क्षेत्र है आके उसके लिए कितना का महत्व रखती हैं ध्वनि के क्षेत्र के लिए कान का मूल्य क्या है बोलने के लिए बहुत है लेकिन हम इस तो जबान से कितना बोल सकते हैं अब समझने की बात कितनी सी है कि हमारे पास सुनने और बोलने का छोटा सा क्षेत्र है और उनका जब परस्पर संबंध होता है तब हम उसे सुन पाते हैं या हम कुछ बोल पाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी ऐसे ही कुछ बोलता और सुनता होगा हम ये भूल जाते हैं कि इस शरीर के कारण हमको जो साधन मिले हैं वो बड़े सीमित हैं बड़े छोटे इस शरीर में एक छोटे से स्थान पर हमारा जीवात्मा विद्यमान है जो इन साधनों को उपयोग में लेता है क्योंकि जीवात्मा एक स्थान पर है इसलिए उसे साधनों की आवश्यकता पड़ती परमात्मा सब स्थानों पर तो जैसे एक जीवात्मा में शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी क्षमताएं हैं तो एक आत्मा में जब ये सब क्षमताएं रह सकती हैं और वो हमारे साधनों से प्रकट होती सक्रिय होती तो उस परमात्मा में समस्त क्षमताएं क्यों नहीं है कौन? और उसको हाथ पैर आंख नाक की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारा जीवात्मा सब स्थानों पर नहीं है इसलिए इसको साधन की आवश्यकता है और परमात्मा की उपस्थिति सब जगह होने से साधन की आवश्यकता नहीं है सीधे सीधे आत्मा की शक्ति से ही ग्रहण कर लेता है देख लेता है समझ लेता है सुन लेता है तो हमारे पास दोनों तरह के साधन है बोलने का साधन है इसलिए हम बोल रहे हैं और सुनने का साधन है इसलिए सुन रहे हैं ये साधन हमारे संपन्नता संपूर्णता का प्रतीक नहीं है ये परमात्मा की तुलना में हमारी स्वच्छता का प्रतीक है यदि हमारा भी आत्मा शरीर से बाहर उपस्थित हो सकता तो फिर हमें हाथ की आवश्यकता नहीं थी हमें पैर की भी आवश्यकता नहीं थी हमें आंखों की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जीवात्मा को शरीर से बाहर नहीं आना है इसलिए शरीर से बाहर के काम कैसे करें इसलिए उसने इन साधनों को स्वीकार किया हुआ है साधनों को अपनाया हुआ है। अब इन परिस्थितियों में जब हमारे पास हम बाहर उपस्थित नहीं हैं इसलिए आंख नाक कान की ज़रूरत है हाथ पैर की आवश्यकता है जो स्वयं वहां उपस्थित है उसे इस चीज की आवश्यकता ही नहीं तुलना करके देखें तो हम अपनी छोटी आंख जिसके द्वारा जीवात्मा इसको देखता है हम परमेश्वर की बड़ी आंख से उसकी तुलना करना चाहते हैं, और परमेश्वर की बड़ी आंख में हम इंद्रिय के गोलक ढूंढ रहे हैं क्योंकि गोलक तो उसको आवश्यक है जो समर्थ नहीं है जहां उपस्थित नहीं है मुझे यदि कहीं जाने की आवश्यकता न होती तो पैरों की भी आवश्यकता है मैं यहाँ उपस्थित हूं मेरे पैर सीमित हैं संयमित हैं इनका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है और मुझे जाना होगा तो मुझे पैरों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे करना होगा तो हाथ की पड़ेगी मुझे देखना होगा तो की पड़ेगी मुझे सुनना होगा तो कान की पड़ेगी किंतु वो परमेश्वर सब स्थानों पर है और सामर्थ्य आत्मा के अंदर होता है इसलिए उसे बाहर की आवश्यकता नहीं है मैं तो अपने शरीर में एक छोटे से कान का अधिमान करता हूं वो परमेश्वर तो संसार और संसार से बड़ा इतना बड़ा उसका कान है इतनी ही बड़ी उसकी उसकी है इतना ही बड़े उसकी गंध लेने की क्षमता है तो वो समस्त स्थानों से सुन सकता है समस्त स्थानों से देख सकता है इसको वेद ने कई तरह से कहा है ये तो उसका दर्शन की सामर्थ्य अनंत है उस बात को पुरुष सूक्त में कहा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पा सभूमि विश्व तो विष्ठन दशागुण विश्वत चक्ष विश्वतपात वो विश्वतो तो मुख है अर्थात उसका मुख सबोर है विश्वतः चक्षु उसके नेत्र सबोर हैं उसके पैर सबोर हैं अर्थात जो जो काम मुझे अपने पैरों से करना होता है मैं उनके द्वारा करके वहां पहुंचता हूँ लेकिन वो स्वयं वहां विद्यमान है पहुंचा हुआ है इसलिए पैर का सामर्थ्य सब जगह उसके पास है इसी तरह से दृष्टि का सामर्थ्य इसी तरह से वाणी का सामर्थ्य तो ये वाणी वो सब स्थानों पर बोल सकता है तो मेरे से कैसे बोल सकता है तो क्या मेरे से कान में आकर बोलेगा मेरे कान में बोलने की उसे आवश्यकता नहीं यद्य वो कान में है क्योंकि मेरा सुनने का सामर्थ्य कान की अपेक्षा से मेरी आत्मा में है मौलिक रूप से वो मेरी आत्मा में है मेरे देखने का सामर्थ्य मेरी आत्मा में है मेरे जानने का सामर्थ्य मेरी आत्मा में है तो परमात्मा अपने सामर्थ्य से वही मुझे अवगत का सकता है अवगत का है तो इस दृष्टि से वो जो बोल रहा है उसे मैं सुन सकता हूँ और वो मुझे सुना सकता है इस बात को मैं समझ सकता हूँ जब मैं ये सोचता हूं विश्वतो तो मुखा सबोर मुख वाला है विश्वत चक्षु सबोर से नेत्रों वाला है उसके नेत्र के बिना कोई स्थान ही नहीं बचा हुआ हम इन छोटे से नेत्रों से इतना बड़े संसार को देखने की चेष्टा करते हैं और जिसका नेत्र ही संसार से बड़ा है जिसका श्रोत्र संसार से बड़ा है तो उससे क्या अछूता रह सकता है और क्या उससे बिना बोला रह सकता है तो इस दृष्टि से परमेश्वर की जो वाणी है उसको आमभृणी कहा है आमभृणी वाक बहुत बड़ी है ऊंची है महत है। इसको समझने के लिए हमको एक बहुत अच्छी बात है ध्यान में आ सकती है कि हमको जो चीज वो बोल रहा है वो उससे अलग नहीं है बल्कि यूँ समझो कि हर वस्तु में से वो बोल रहा है वो हर वस्तु में से कैसे बोलता है वस्तु को देखते ही उसका जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है तो वो वस्तु स्वयं अपने स्वरूप को उद्घाटित करती रहती है ये उसका बोलना है इस बोलने को ही लेकर के मांडव के उपनिषद ने एक पंक्ति कही थी ओम इतक्षरम सर्वम इदम स सत्योप व्याख्यान ओम इतक्षरम इदम सर्वम ये जो संसार है उस ओम अक्षर का ही व्याख्यान है विस्तार है ओम इतक्षरम इदम सर्वम तत्व व्याख्यान असली व्याख्यान तो वो स्वयं है ये तो व्याख्यान का भी व्याख्यान है उस विस्तार का भी विस्तार है उसको फिर और, और अनेक तरीके से समझाया गया भूतम भवत्, भविष्य सर्वं ओंकारे। ओंकार संसार में भूत हो भविष्य हो वर्तमान हो सब उसी की सत्ता है उसी की उपस्थिति है उसी की विद्यमानता है सर्वं ओंकारे। इतना ही नहीं वो कहता है यत्यन्यत्र कालातीत सदस्य ओंकार जो कुछ इन तीन कालों से परे भी है वो भी इस परमेश्वर की सत्ता का ही परिचायक है परमेश्वर को ही बोल रहा है परमेश्वर जितने संसार में पदार्थ हैं, उन सबको ही प्रकाशित करना है कल हमने एक चर्चा की थी कि हम हमारे ऋषि लोगों ने हमारे को बहुत अच्छी तरह से वाणी के विज्ञान को समझाया था एक विचित्रता हमारे ध्यान देने की है परमेश्वर तो सब कुछ एक साथ बोल सकता है सब कुछ एक साथ कह सकता है। क्योंकि उसका मुख्य विस्तृत श्रोत्र सब जगह विद्यमान है सब जगह एक साथ बोल रहा है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हमारे बोलने में तो और भी अधिक विचित्रता है हम जिस बात को समझ रहे हैं वो भी सारी एक साथ नहीं बोली जा सकती यदि हम बोलने की विवेचना कर लें तो हम एक समय में केवल एक ध्वनि बोलते हैं उसे एक वर्ण कहते हैं एक अक्षर से और एक अक्षर से तो हमें कुछ अपने हाथ लगता नहीं है एक एक अक्षर से तो कोई बात हमारी समझ में आती नहीं है लेकिन बिना अक्षर के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो अक्षर हमको समझा रहा है वो इस बात के लिए प्रमाण है कि उस वर्ण या अक्षर का हम उच्चारण न करें तो अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती लेकिन अकेले एक अक्षर में अर्थ की कोई प्रतीति नहीं होती तो अर्थ की प्रतीति फिर हम कैसे करते हैं हम एक एक अक्षर मिलाकर के एक समूह बनाते हैं जिसे हम पद कहते हैं शब्द कहते हैं जब पद बन जाता है तब उसका अर्थ हमारी समझ में आता है अग्नि में अ ग न ये गई जो इतने अक्षर हैं इनको अलग अलग बोले तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा लेकिन हमने जब इनको एक एक, एक स्थान पर बोला इकट्ठे बोला तो हमको उसका तुरंत समझ में आएगा तो वर्ण में अर्थ दिखाई नहीं देता और वर्ण के बिना अर्थ आता नहीं तो इससे पता ये लगता है कि आता तो वर्ण के माध्यम से है पर पता नहीं लगता क्यों नहीं लगता कि वर्णों से जब अर्थ तब निकलता है जब सारे वर्ण इकट्ठे होकर हमारी बुद्धि के अंदर उपस्थित जो अर्थ है उसको प्रकाशित करते है और हम तब उस पद से वाक्य को समझते हैं तो परमेश्वर की जो वाणी है वो हमारी तरह संक्षिप्त और छोटी नहीं है वो थोड़े स्थान या थोड़े सामर्थ्य से बंधी हुई नहीं है तो सारा संसार उसकी वाणी के रूप में हमारे सामने विद्यमान है ओ, ओ...